रेडियो मधुबन एफएम सुनने वालों को रोहिताश्व गौड़ का प्यार भरा नमस्कार नमस्कार सलाम सुनते रहो रहो मुस्कुराते स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट के बारे में जी हाँ करियर का एक बहुत ही सुंदर विकल्प है आज के समय में और आप अगर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट स्किल सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुंदर अवसर प्राप्त होते हैं अपने करियर प्राप्त करियर अच्छा बनाने में तो अगर बात करें तो इसको हिंदी में कहा जाता है व्यवसाय विकास प्रबंधन जी हाँ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर को कहते हैं व्यवसाय विकास प्रबंधन और वे एक ऐसे पेशेवर भूमिका है जो कंपनी के व्यवसाय को बढ़ाने और व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने ग्राहक संबंध बनाने और रणनीति साझेदारी विकसित करने के लिए जिम्मेवार होते हैं अब इसमें अलग अलग जो विकल्प हैं वो इस तरह के हैं कि एक नए अवसरों की पहचान बाजार की जरूरत और रुझान समझकर एक नए व्यावसायिक अवसर खोजना दूसरा है कनेक्टिविटी बनाना संभवित और मौजूदा ग्राहक के साथ मजबूत संबंध विकसित करना और बनाए रखना तीसरा है विक्री बढ़ाना जिसमें बिक्री लीड ढूंढना और उन तक पहुँचाना और बिक्री रणनीतियों को विकसित करके कंपनी के राजस्व में वृद्धि करना है इसके साथ है रणनीतिक योजना जिसमें कंपनी की बाज़ार उपस्थिति का विस्तार करने के लिए रणनीतियाँ विकसित करना है और इसके साथ अलग अलग और चीज़ें भी जुड़ती हैं जैसे कि टीम का नेतृत्व करना बाज़ार का विश्लेषण करना बिक्री टीम के साथ सहयोग करना ये सारी भी चीज़ें इसमें आ जाती हैं तो आप धीरे धीरे हम लोग एक एक करके जो मोटे तौर पे जिन चीज़ों को इसके अंदर यानी व्यवसाय विकास प्रबंधन में जो आते हैं मोटे विषय को लेकर हम बातें करने वाले हैं और आप इस विश करियर बनाना चाहते हैं तो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको लोगों से जुड़ना बात करना और सेल करना अच्छा लगता है तो आपके लिए ये सारी चीज़ें नए प्रोजेक्ट को या नए प्रोडक्ट को बाजार में लाना उसको लॉन्च करना उसका सेल बढ़ाना ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है तो ये एक पूरा समूह के साथ मिलकर काम करना होता है और उसके लिए कंपनी जो है किसी व्यवसायिक विकास प्रबंधन को हायर करती है तो आइए इसमें क्या क्या बारीकियाँ होती हैं क्या इसको हम लोग ठीक से समझ इस करियर में आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में जानेंगे आप सुनाए हैं रीड मॉल पर जी हाँ करियर ऑप्शन सुनते रहो मुस्कुराते रहो हमें भी छे हर पल अपनी ये दिव्य सूरत नमस्कार स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार और बातें कर रहे हैं करियर ऑप्शन में आज विशेष बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की बातें जी हाँ ऐसा देखा जाए नौ कुछ अवसर पहचानने की बात जब आती है नए अवसरों को पहचानना ये इस मैनेजर का बहुत बड़ा काम हो रहा है अब देखिए नए अवसरों की पहचान करने के लिए बाजार अनुसंधान ग्राहक की जरूरतों का विश्लेषण और सिचुएशन पर नज़र रखने और जैसे अपने आने वाले समय में जो उपयोग किए जा सकते हैं ऐसे वस्तुओं का भी विशालता से समझ लेना या उसको परख लेना बहुत जरूरी है इसके लिए अपने ग्राहक आधार को छोटे छोटे समूह में बांटना पैटर्न को समझना और विविधता देखना नेटवर्क बनाना और सहायक आ, अपने समूह के साथ मिलकर काम करना नए अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए हमेशा जागरूक और तैयार रहना जरूरी है जैसे बाजार अनुसंधान रिसर्च जिसको कहते हैं और इसमें नए बाज़ारों में मौजूदा रुझानों ग्राहकों और ज़रूरतों पर विशेष प्रतिस्पर्धित परिदृश्य को समझें बाजार का आकार क्या है उस बाज़ार के आकार और विकास की संभावनाओं का आकलन करें जहाँ जहाँ उत्पाद या सेवाओं की मांग बढ़ रही है दूसरी बात यहाँ पर यह आता है कि जब हम लोग उपभोक्ता व्यवहार यानि ग्राहकों की प्राथमिकता को देखें खरीदारी की आदत को और ज़रूरत का विश्लेषण करें ऐसी चीज़ें जो समझे अगर आप तो बहुत कुछ हो सकता है और ये सारा इस बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट में आता है और प्रतिस्पर्धा विश्लेषण यानी जो कंपटीशन है मार्केट में तो उन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है मौजूदा प्रतिस्पर्धा का जो ताकत है कमजोरियां है बाज़ार की हिस्सेदारी का मूल्यांकन करना ये तय करना कि आप क्या अनोखा और बेहतर पेश कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को देखकर तो यहाँ पर ग्राहक आधार को समझे अपने ग्राहक को उनकी आ, समान विशेषताओं के आधार पर छोटे समूह में बांटें, जैसे कि उम्र लिंग जीवन शैली और खरीदारी की आदतें इससे आप प्रत्येक समूह के विशेष ज़रूरतों को समझकर उन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अलग अलग नेटवर्क बना सकते हैं आप एक विविध नेटवर्क बनाने में आप आसानी से अवसरों के संकेत को पहचान सकते हैं दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करके आप ये पता लगा सकते हैं कि उपयोगकर्ता की ज़रूरतें क्या हैं और उन्हें कैसा पूरा किया जा सकता है पैटर्न पहचाने ये एक संज्ञात्मक प्रक्रिया है जहाँ आप विभिन्न घटनाओं के बीच पैटर्न और संबंध पहचानना सीखते हैं उदाहरण के लिए एक अग्निशमन कर्मी ने अपने अनुभवों के आधार पर एक नया उत्पाद अवसर देखा जो अग्नि शमिकों के सटीक स्थान का पता लगाने वाला एक उपकरण था तो जैसे ही आप अगर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का पता लग जाता है आपको सिर्फ आइडिया आने भर की बात है अगर आइडिया आता है और वो आइडिया काम आता है लोगों की हेल्प कर सकता है तो वो निश्चित तौर पे ये जो है काम करता है और इससे आप जो है एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करके अच्छी मार्केट पकड़ सकते हैं हमेशा जागरूक रहें और तैयार रहें अक्सर देखा जाता है अपॉर्चुनिटी आते हैं और जाते हैं लेकिन हमेशा अगर आप चौकन्ने रहते हैं आपके काम और आंखें खुली रखते हैं तो आप इस अवसर का लाभ ले सकते हैं समय बर्बाद न करते हुए आप इन चीज़ों को पहले से इसकी तैयारियां कर सकते हैं तो आई इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको बताने वाला हूँ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर इस करियर पे बातें हो रही है आशा करूँगा आप सभी को अच्छा लग रहा है थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की जो सोच होती है वो इस फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रीडमोट वन वन जीरो सेवन सुनते रहो मुस्कते रहो याद से बावा मन में एक दिव्य शक्ति भर गया मै जाती हैं मेरी सास को मह करती है तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति बड़ जाती है तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति बड़ जा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 ऐसा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 सफलता हमारा मिशन है पुष्प हुए हो चेत के क्यारी में पावन के पुष्प हुए मंगल चेतना से सकल वि पिता का कहना माने और चेत चेत की क्यारी में हावन था पुष्प उगाएमंग चेतना से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 नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के बारे में बातें हो रही हैं और इसमें जो विकल्प आता है जैसे हमने थोड़ी देर पहले अवसर पहचानने की बात की अब बात करते हैं बिक्री बढ़ाने की एक कंपनी के राजस्व को बढ़ाने की प्रक्रिया है जिसमें बिक्री ली ढूंढना उन तक पहुँचना और प्रभावी बिक्री रणनीतियों को विकसित करना शामिल है इसमें एक स्पष्ट बिक्री योजना बनाना होता है जैसे ग्राहक की ज़रूरत के अनुसार आप सक्रिय रूप से बेचना और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना इसके अंदर शामिल है जैसे बिक्री लीड ढूंढना और उन तक पहुंचना ये भी एक प्रक्रिया इसमें लीड जनरेशन की बात आज करते हैं कई बार ऑनलाइन बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो आपको लीड जनरेट करके दिया जाता है उन लोगों की जो लिस्ट है वो आपके पास भेजी जाती है जो आपके प्रोडक्ट के उपयोग तो करता है या सर्च करने वाले तो यहाँ पर लीड जनरेशन की बात अगर करें तो लक्षित ग्राहकों की पहचान करें और उनसे संपर्क करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं जैसे समझो आपको कुछ समूह के लिस्ट मिल गए हैं और वो कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते अलग अलग माध्यमों से मार्केटिंग अभियान चला सोशल मीडिया पर, पर रेफरल नेटवर्क शामिल हो सकते हैं और इसके ज़रिए भी आप अपनी बिक्री को बढ़ा सकते हैं दूसरी बात यहाँ पर जब कोई उच्च संभावना वाला लीड मिले तो तुरंत संपर्क करें एक प्रक्रिया रुचि बनाए रखती है और ग्राहक के प्रश्नों का समाधान अगर आप करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं तीसरी बात यहाँ पर यह आता है सक्रिय रूप से बेचे जो ग्राहक की ज़रूरतों और समस्याओं का हल करना ग्राहकों को ये समझाने में या समझने में मदद करे कि आपका उत्पाद आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे आपको हेल्प करता है तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आता है एक स्पष्ट योजना बनाएं बिक्री फाइनल को सुव्यवस्थित करें ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाएं डेटा का उपयोग करें बाजार को समझें अतिरिक्त रणनीतियों को अगर समझने लगेंगे आप तो बिक्रिया और मार्केटिंग को रेखांकित करें अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित, ट्रेन करें प्रोत्साहन योजना बनाएं, जिससे चीज़ें जो है आसान हो, लोग आप तक जल्दी से पहुंच सकें आप सुनाए हैं वीडियो मधुबन पर जी हाँ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद हम लोग किस तरह से एक आ, आ, प्लान बनाएं आप अपने ग्राहकों की सुविधा और उन्हें अपने मन चाह प्रोडक्ट कैसे मिले है ना तो आइए इस पर आगे बात करते हैं आप सुनाए है रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कराते रहो I'll be there. नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड पे करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की बातें है वो हम लोग आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझा रहे हैं कंपनी की बाज़ार उपस्थिति का विस्तार करने के लिए रणनीतियाँ विकसित करने के लिए बाजार अनुसंधान करें प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करें स्वाट एनालिसिस करें ताकत कमजोरी अवसर खतरे का और इन सभी चीज़ों का उपयोग करके लक्षित विज्ञापन और उत्पाद विकास पर केंद्र ध्यान केंद्रित करना है अच्छा इन सभी चीज़ों को करते वक्त बाजार में पेट बाज़ार विस्तार और विकास और रणनीतियों का गठजोड़ जो, जो है आपको ध्यान में रखना पड़ता है प्रभावी अगर ये सारी चीज़ें आपको याद हो या समझ हो तो आप अच्छी तरह से मार्केट पैनिट्रेशन कर सकते जिसको बाज़ार में पैट कहा जाता है मौजूदा उत्पादनों को मौजूदा ग्राहकों तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करें और नए ग्राहकों को आकर्षित करें इसके साथ कॉस्ट लीडरशिप और डिफ्रेंसीशन ये भी बहुत बड़ा काम करता है जिसको आपको ठीक से समझना होता है लागत नेतृत्व या विभेदीकरण जिसको कह सकते हैं अपने विशेष शक्तियों के आधार पर आप इन चीज़ों को ठीक से समझें और जाने एक और बात यहाँ पर आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की नए उत्पादों को या फिर मौजूदा उत्पादों के नए प्रयोग या उसमें कुछ एडिशनल करेक्शन करके भी आप चीज़ों को मार्केट में उतार सकते हैं इसके लिए जो योजना है जैसे कि मैंने कहा स्वाट एनालिसिस ये भी ज़रूरी है बाज़ार अनुसंधान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रक्षित बाज़ार की परिभाषित जो है चीज़ों को समझना वो भी ज़रूरी है आंतरिक और बाहरी कारकों पर विचार करना चाहिए तो ये सारी चीज़ें बिजनेस डेवलपर मैनेजमेंट के साथ जुड़ता है आप सुनाए हैं रिजुमा जबान वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे आशा करूँगा आप सभी को ये सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊपर नीचे वाली बात ज़रूर हो रही होगी मन जो है हमेशा आ, कुछ नई चीज़ें सुनता है तो उसे टाइम लगता है उसे पकड़ने में लेकिन जब आप इन चीज़ों के साथ खेलने लगेंगे आ, इन सारी चीज़ों को ठीक से समझने लगेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा तो आइए इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि बिक्री और विकास टीम का नेतृत्व कैसे करें क्योंकि जब तक आप सेल एंड प्रोडक्ट इन दोनों के बीच का जो कड़ी है उसको अगर समझेंगे तो चीज़ें अच्छी तरह से कर पाएंगे एक दृष्टि को निर्धारित करें टीम की शक्तियाँ और कमजोरियों को समझें और खुले संचार सहयोग और निरंतर सीखने को प्रोत्साहित करने वाली सकारात्मक कार्य संस्कृति बनाएं। टीम के सदस्यों को प्रेरित करने के लिए उन्हें बड़ी तस्वीर में उनकी भूमिका को समझाए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें रचनात्मक प्रक्रिया दे और उनके उपलब्धियों को पहचानें। स्पष्ट दृष्टिकोण स्थापित करें टीम के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण निर्धारित करें और उसे प्राप्त करने के लिए सभी को एक साथ लाएं। टीम को सशक्त बनाएं। टीम के सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें सार्थक कार्य सौंपें और उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अधिकार दें सकारात्मक संस्कृति का निर्णय करें एक ऐसा वातावरण बनाए जो सहयोग खुले संवाद और निरंतर सीखने को प्रोत्साहित करें व्यक्तिगत जुड़ाव बनाएं, टीम के सदस्यों के साथ मजबूत रिश्ते बनाएं और उनकी व्यक्तिगत प्रेरणाओं को समझें जैसे पुरस्कार मान्यता और करियर की आकांक्षाओं को देख सकते हैं आप प्रभावी संचार करें जैसे कि टीम के सदस्यों को उनकी भूमिकाओं और लक्ष्य के बारे में स्पष्ट रूप से बताएँ और उनकी सफलताओं और चुनौतियों को ठीक से आप देखें और उन्हें उस जगह पे सहयोग दें और उस दवा पर उन्हें सम्मान भी उदाहरण अगर प्रस्तुत करें तो मैं एक एक के बजाय हम का उपयोग कर सकते हैं और अपनी टीम के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं जैसे आप बात करेंगे एज ए मैनेजर तो हम हम शब्द का प्रयोग करने से टीम को मजबूती मिलती है अपनी टीम की उपलब्धियों को पहचाने और उनकी जो है यथासंभव उनका सम्मान रखें इसके बाद कुछ और दो बातें आती हैं जैसे ग्राहक केंद्रित रहे ग्राहकों की जरूरतों को समझें और उनके साथ दीर्घकालीन संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि इससे बिक्री में दीर्घकालिक सफलता मिलती है परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें ऐसे परिवर्तन को अपनाएं जो उसका पालन करे और व्यावसायिक परिणामों को बेहतर बनाते चले तो आशा करूंगा आज हम लोग बिजनेस डेवलपर मैनेजर के बारे में बातें की इस पोजीशन के बारे में बताया कि जिसमें ये सारी प्रक्रिया जो है आती है तो इसमें एक भी चीज़ अगर एक्सपर्टाइज़ आप करते हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अच्छा हो सकते हैं और आपका करियर ब्राइट हो सकती है तो इसमें कमीशन प्लस पेमेंट दोनों मिलते हैं आपको और जितना आप ज़्यादा कर पाएंगे उतना अच्छा आपके लिए ये करियर का विकल्प है तो हर चीज़ में जैसे मेहनत है मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है जितना मेहनत आप करेंगे जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है कमाएंगे तो अच्छा करें अच्छा अपना करियर बनाएं ऐसी शुभ आशा के साथ ढेर सारी शुभकामनाएँ और मंगल कामनाएँ करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए करियर ऑप्शन में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा जय हिंद जय भारत ओम शांति